छोड़ाए हम वो पोगलियाँ छोड़ाए हम वो गलियां जहाँ तेरे पैरों की कंवर गिरा करते थे हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे हे तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी छोड़ाए हम वो गलियाँ छो जहा तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है जहा तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है लटों से उलझी लिपटी इक रात हुआ करती थी हो कभी कभी तक पे वो भी मिला करती है छो आए हम वो हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार तो आज फिर एक सोमवार की सुबह और फिर आपके साथ मगर सच बात यह है जैसे कभी कभी आ, आप अगर देखिए मैं पीता नहीं हूं मगर मैंने सुना है कि अगर आप ज़्यादा पी लें शाम को तो सुबह हैंगओवर रह जाता है तो साहब मुझको भी ऐसा लगा कि पिछला एपिसोड जो हम लोगों ने किया उसका हैंगओवर अभी भी मेरे ऊपर बाकी है और यह हैंगओवर मेरी अपनी वजह से नहीं है जैसा कि सामान्य तौर पर पीने के समय कहा जाता है कि यह मैंने अपनी मर्जी से नहीं पिया मगर किसी ने पिला दी तो साहब उसी तरह से यह हैंगओवर भी जो मेरे ऊपर है ना ये मेरी वजह से नहीं है ऐसा नहीं कि मैं उसी बारे में बात करना चाहता था बात यह है कुछ ऐसी बातें लोगों ने कह दी जिसकी वजह से मैं वहां से निकल ही नहीं पाया और साहब मजबूरी ये कि फिर वहीं के वहीं आ गए तो साहब चलिए बातें कुछ भी उलझाने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि क्या जो बातें हम सुनते हैं उसी के बेसिस पर हमारे सारे थॉट प्रोसेस सब कुछ चलने लगते हैं देखिए कहा तो यह जाता है कि जब एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है यानी आप बात सुनते हैं तो उसका रिएक्शन होता है मगर कभी कभी क्या होता है कि बातों को सुनने से आपके अंदर एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो जाता है जो कि नई बातों को और कभी कभी उन पुरानी बातों को ही जिसे हिंदी भाषा में षण कहते हैं ना यानी पिसे हुए को पीछना वही करना शुरू कर देता है तो साहब हुआ ये कि पहली बात आपको बताऊं पहली बात तो ये कि हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि साहब आपका वो जो गाना था ना देखिये गाना पहचान लिया बहुत लोगों ने गाना पहचान लिया और वो गाना झुग्गे आसमान फिल्म का था तो बहुत लोगों ने उसको पहचान लिया इसलिए मैं नाम नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हमारे ज्यादातर सुनने वालों ने उसको पहचाना है तो झुक गया आसमान का गाना एक मिनट रुकिए आपको सुनाता हूं कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया जो गया आसमां भी मेरा रंग लाया ओ प्रिया धन्यवाद तो साहब जब ये गाने की बात हुई ना तो गाना तो लोगों ने पहचान लिया मगर एक हमारे दोस्त ने हमसे बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा यार ये गाना उस जमाने में हम लोगों के मतलब हम लोगों मतलब उन लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय था और साहब सच बताए उन लोगों के बीच में ही नहीं ये तो हमारे लिए भी बहुत लोकप्रिय था क्योंकि शायद नई नई उम्र बढ़ रही थी यानी कि उस वक्त आँखों में हज़ारों सपने और नामालूम कौन प्रिया का जिक्र होने लगता था तो साहब वो भी थी ख्यालों में तो जब उन्होंने कहा ना जाने कौन सपनों में आया तो सच बात ये थी कि सभी के सपने उलझ गए थे तो साहब ये बातें जब होने लगी तो बस हमने उनसे यही कहा अपने दोस्त से कि भाई साहब हमें बहुत खुशी है कि कम से कम हमारा गाना सुन के आप गलियों में भटकने लगे बोले हाँ यार यादों की गलियों में भटकने लगे मगर वहाँ बेहद भीड़ थी इतनी ज्यादा यादें भरी हुई थी कि निकलना मुश्किल हो गया मैंने कहा साहब यादों की गलियों की खासियत ही यही होती है कि देखने में सुनसान लगती हैं मगर एक बार आप उन गलियों में भटकने लग जाए ना बस साहब तो कंधे से कंधे छिलते ही चले जाते हैं तो साहब बस लगे हम भी यादों की गलियों में भटकने तो हम ये सोचने लगे हमने ये फिल्म कहाँ देखी थी देखिए सीधे गाने से पहुंच गए फिल्म के ऊपर अब साहब हमें याद ही नहीं आया कि ये फिल्म हम लोगों ने कहाँ देखी मगर हाँ ये याद है कि हमारे हीरो साहब जो थे वो मेरे ख्याल से राजेंद्र कुमार साहब राजेंद्र कुमार साहब एक खुली जीप चलाते थे बस साहब बहुत अरमान और बहुत ही सपने सच बात यह है कि आज भी वही सपने हैं कि पहाड़ी सड़कों पर एक ऐसी खुली जीप चलाने का मौका मिले चलाने का मौका अपनी मारुति वैन चलाने का मौका तो मिला पहाड़ी सड़कों पर मगर साहब वो खुली जीप और मतलब शायद जुल्फ़ें होती तो हम ये कहते कि हमारी जुल्फ़ें माथे पर बिखरी हुई और साहब हम चला रहे होते जैसे राजेंद्र कुमार चला रहे थे और हाँ शायद कोई ओ प्रिया वाला जिक्र भी आ जाता देखिए कभी राजेंद्र कुमार जैसे गाइड बनने की तमन्ना तो नहीं हुई थी मगर हाँ उनकी तरह किसी को घोड़े पर ले जाने के लिए जैसे कि वो अक्सर अपनी हीरोइनों को घोड़ों पर सवारी कराया करते थे तो अब साहब पता नहीं उन फिल्मों में गाइड का रोल ये भी होता था आजकल तो हम किसी गाइड को घोड़े पर घुमाते नहीं देखते हैं मगर चलिए खैर तो साहब यह एक सपने की बात थी और यह थी हमारी बात जो कि हम यादों की गलियों में भटकने लगे तो जरा आप भी सोचकर देखिएगा आपने झुगे आसमान नाम की फिल्म देखी है क्या और अगर देखी है तो क्या आपको याद है कि आपने कहा देखी और किसके साथ देखी और ये भी बताइएगा भाई साहब कि आप किसके साथ देखना चाहते थे या चाहते हैं अब तो सवाल अब तो यह है ना चाहते हैं यानी प्रेजेंट टेंस में क्या चाहते हैं आप तो चलिए साहब अब हम आपको जब आप बताएंगे तो हम भी बताएंगे आखिरकार हम अपने राज सब आपको बताते जाएं और आप अपने राज ना बताएं यह कैसे होगा तो साहब एक तो मुद्दा यह उठा दूसरा मुद्दा हमारे गुरु जी से उठा गुरुजी ने जब हमने अपनी बातों बातों के जिक्र में हमने ये कहा कि साहब परसेप्शन ऑफ पावर तो बस गुरुजी ने परसेप्शन को पकड़ लिया मैं आपको बताया ना कि गुरुजी हमारे बिहेवियरल साइंस के गुरु हैं और साहब बिहेवियरल साइंस का गुरु होना वास्तविक गुरु वही है जो बिहेवियरल साइंस का गुरु हो मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने गणित सिखाई उन्होंने कुछ कम रोल अपनाया मगर जिन्होंने बिहेवियरल साइंस बताया ना उन्होंने जिंदगी जीने का और जिंदगी में कैसे क्या कुछ करना है ये बताने की बहुत ही अच्छी कोशिश की और साहब मैं तो ये कहूंगा कि मैंने तो उस कोशिश को बहुत ही ज्यादा आत्मसात कर लिया और सच बताऊ कभी कभी तो मैं उनका रोल भी निभाने की कोशिश करता हूं दूसरों के साथ अबल अब, अब, अब बात तो ये है कि मौका इसका कम मिलता है मगर कोशिश जरूर करता हूँ ऑब्वियसली यार उनके साथ नहीं करता हूं मगर किसी ना किसी के साथ करता हूं और हां जब करता हूं तो यह सावधानी बरतता हूं कि उनको ना पता चलने पाए कि मैं ये कर रहा हूं खैर साहब उन्होंने दो बातें कही अब बात आती है परसेप्शन की तो परसेप्शन मैं चूंकि ट्रांसलेशन का काम करता हूं ना इसलिए उसका पहले हिंदी बात कर लेता हूं कि हिंदी में परसेप्शन का मतलब क्या होता है परसेप्शन का मतलब आपकी क्या समझ है यानी किसी भी चीज को देखने का आपका क्या नजरिया है क्योंकि परसेप्शन व्यक्ति से व्यक्ति में बदलता है एक ही कागज को जिसके एक तरफ छपा हो अगर छपे वाली तरफ वाला जो आदमी देख रहा होगा उसको लगेगा वो छपा हुआ है और जो पीछे वाली साइड देख रहा होगा उसको लगेगा वो खाली है यानी कागज तो एक ही है मगर परसेप्शन दो लोगों में फर्क हो गया तो साहब बात ये उठी कि परसेप्शन पावर के बारे में कैसे होता है देखिए उन्होंने मुझको बहुत अच्छी तरह समझाया कि दो बातें होती है एक होता है पावर नीड और दूसरा होता है नीड ऑफ पावर अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या है यह बहुत स्पष्ट किया उन्होंने तो मैं अपने शब्दों में आपको यह बताने की कोशिश करता हूं शायद मतलब आपके मन में भी अगर कुछ कंफ्यूजन उठ रहा हो परसेप्शन के बारे में तो इससे कुछ क्लैरिफिकेशन हो सकता है पावर नीड पावर नीड और नीड ऑफ पावर तो पावर नीड का मतलब क्या हो गया कि आपको कितनी पावर चाहिए यानी आपको पावर का मतलब क्या होता है पावर का मतलब है शक्ति और शक्ति का तो वही है कि अगर जो किसी को कंट्रोल कर पाए तो वो शक्ति है और नहीं कर पाए तो शक्ति नहीं है यह हमारा परसेप्शन क्या होता है पावर के बारे में कि भैया अगर हम कंट्रोल कर ले तो बस हो गई हमारे पास शक्ति तो अब सवाल यह है कि आप किस तरह का कंट्रोल करना चाहते हैं तो पिछले हम लोगों ने अपने पिछली वाली बातचीत में यह बात कही थी कि भाई हम कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे के व्यवहार को या तो उसको सीमित करना चाहते हैं या विस्तारित करना चाहते हैं कि भाई दूसरा अपने कुछ काम को ज़्यादा करे या किसी चीज़ को कम करे नॉर्मली हर एक घर परिवार में भी यही होता है कार्यालय में भी यही होता है और मित्रता में या संबंधों में भी यही कहें कि ऐसा ही होता है कि या तो किसी को हम सीमित करना चाहते हैं या किसी के व्यवहार को विस्तारित करना चाहते हैं तो साहब ये हमारी कितनी आवश्यकता है यहां पर हम उस अगले की जरूरत को नहीं समझते यानी वो कंट्रोल होना चाहता है या नहीं चाहता है वो चाहता है अपने अपने कार्य को विस्तारित करना या सीमित करना या नहीं चाहता है जैसे देखिए अब सवाल यह है कि ये बहुत बार यह संघर्ष का कारण हो जाता है कि जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट जिसका मैंने जिक्र किया था वहां पर संघर्ष का कारण हो गया कि कि जिन्होंने अपनी पावर परसीव किया कि उनके पास पावर है और उन्होंने दूसरे के व्यवहार को सीमित करने की कोशिश की दूसरा वो सीमित व्यवहार नहीं करना चाहता था तो उसने उसका विरोध किया और विरोध का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी शक्ति को कुछ थोड़ा ज्यादा समझ लिया और उन्होंने उसको आ, मेरे ख्याल से पनिशमेंट के फॉर्म में या बातचीत गलत तरीके से करने के फॉर्म में शुरू कर दिया तो साहब यह परसेप्शन था उनका अब यह तो उनकी पावर नीड थी जो वो फुलफिल कर रहे थे हम अपनी कार्य परिस्थितियों में भी देखें अगर जो तो अक्सर ऐसा होता है कि अब बहुत से लोगों के बारे में जैसे बैंक में हमने सुना है कि कुछ लोग थे जो क्या शायद उनको कुछ बंदूक तिवारी कहा जाता था कोई साहब थे तो यहूक तो अपनी भाई उनसे जब पूछा गया कि भाई साहब आपने ये बंदूक क्यों रखी तो बोले कि देखिए यह बंदूक हमने इसलिए रखी है कि अगर कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो हम ये बंदूक का इस्तेमाल भी करना जानते मतलब ये पावर नीड उनकी थी उस जगह पर उस पावर की इस्तेमाल करने की जरूरत थी या नहीं थी इसका कोई मतलब नहीं मगर उनको उस पावर को इस्तेमाल करना था तो यह उनकी नीड थी वो इस्तेमाल कर रहे थे नतीजा क्या हुआ कि उनके मतलब अब कालांतर में जब भी उनकी याद की जाती है तो वो याद कोई अच्छी तरह नहीं की जाती यानी कि उनकी प्रशंसा करते हुए शायद उनकी याद नहीं होती अब साफ सवाल ये उठता है कि ये तो एक पावर नीड हो गई जिसको कि वो आदमी फुलफिल कर रहा है दूसरी बात क्या होती है नीड ऑफ पावर यानी कि कहीं कहीं पर आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है अब अगर आप अपनी वो शक्ति दिखाते हैं तब उसके उससे काम होता है अगर आप वो शक्ति नहीं दिखाते हैं तो काम नहीं होता है ये इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके कार्यालय में आपके घर में आपके या पढ़ा रहे हैं तो आपकी क्लास में आपके खेल के मैदान में यानी अगर आप कहीं पर खेल रहे हैं वहां पर या दोस्तों के बीच में इनडिसिप्लिन शुरू हो जाता है तो अब साहब इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर तो किसी ना किसी प्रकार के कंट्रोल की जरूरत थी जो नहीं इस्तेमाल हुआ यानी देयर वॉज ए नीड टू तो शो पावर बट पावर वॉज नॉट शोन और अगर पावर देखिए वो तुलसीदास जी कह गए ना भाई भयभीन हो ही न प्रीत तो भाई भयभीन हो ही न प्रीत अगर हम इसका जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रीति के लिए भी भय की जरूरत है देखिए प्रीति नाम की हमारी जो भांजी है मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं प्रीति के लिए भी भय की जरूरत है यानी अगर भय होगा तो प्रीति होगी भय नहीं होगा तो प्रीति नहीं होगी तो अब सवाल यह उठता है कि ये जो जरूरत है इसको कैसे कंट्रोल कैसे मतलब इसको मिलाया जाए तो साहब अब बात यह उठी पावर नीड नीड फॉर पावर इसको जरा बैलेंस करने की जरूरत है कि भाई कहां पर जरूरत है कहां पर नहीं है तो इसके लिए जब बात चली तो यह हुआ कि भाई देखिए ये सारी बातें जो हैं ये डिपेंड करती हैं कि आप कौन सा रोल निभा रहे हैं आपका यह सब बातें आपके रोल पर निर्भर कर रही है कि आपका क्या रोल है और उस रोल में क्या चीज की जरूरत है भाई आपको अगर किसी एक रोल में एक डिसिप्लिन लाने के लिए ज़रूरत है तो आपको अपनी पावर दिखानी पड़ेगी जैसे वही एक किस्सा उन्होंने बताया मुझको कि साहब एक किसी क्लास में मतलब उनके जब वो क्लास में पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने किसी एक बैंक ऑफिसर मतलब जो छात्र उनके थे उसमें से एक छात्र से जब कुछ बातचीत हुई तो उसमें उसने कहा कि साहब उसको अपने पिताजी से बहुत शिकायतें तो पूछा भाई शिकायतों की वजह क्या है तो शिकायतों की वजह यह थी कि साहब पिताजी ने बचपन में किसी उनकी छोटी सी गलती पर उनको डांटा था और शायद एक आध झांपड़ भी लगा दिया था तो उसकी वजह से उनका अपने पिताजी के साथ में जो संबंध या रिलेशन था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था तो गुरु जी ने उससे पूछा आप कि भैया ये बताइए कि आपकी इतनी आयु हो गई आपके पिताजी हैं कि नहीं उनका है साथ पिताजी? उनका मगर उनके साथ हमारे संबंध को अच्छा ये, ये जो घटना जिसकी वजह से आप कहते हैं कि आपके संबंध अच्छे नहीं हैं ये घटना का जिक्र आपने उनसे कभी किया है कि नहीं किया है उन्होंने कहा साहब नहीं हमने जिक्र तो कभी नहीं किया उन्होंने कहा ऐसा करिएगा क्योंकि वो जिस प्रकार की ट्रेनिंग में आ रहे थे उस ट्रेनिंग में शायद कुछ हफ्तों के बाद वापस आना था तो उन्होंने कहा कि अब आप जब वापस जाए तो अपने पिताजी से मिलिए और उनसे इस घटना का जिक्र करिए और जिक्र करके फिर उसके बाद मुझे आके बताइए कि क्या हुआ बोले साहब अगले बार वो आए तो उनसे हमने पूछा कि भाई साहब आप बताइए क्या हुआ आपका वो हंसने लगे बोले साहब देखिए क्या हुआ कि सर वो जो पिताजी को जब हमने बताया तो पिताजी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हाँ हमें तो याद नहीं है कि हमने तुम्हें मारा या पीटा या डांटा था बोले मगर अगर गलती करोगे तो पिटाई होगी इसमें क्या खास बात है बोले यार ये एक सामाजिक संबंध था जिसके चलते जो पिताजी ने किया हमको लगा कि यार वो तो उस समय का संबंध था ये देखिए एक बात यहां पर मैं एक सावधानी की बात बता दू कि आजकल शायद बच्चों को पीटना उतना मतलब उतना नेचुरल नहीं है मगर अभी भी पिटाई होती है बच्चों की मगर उस जमाने में शायद उस जमाना मतलब कोई बहुत पुराना ज़माना नहीं है हम ही लोगों का जमाना है और हम लोगों ने भी अपने बच्चों की पिटाई तो की ही है हमने शायद नहीं किया है हमारी पत्नी ने यह भूमिका निभाई है अच्छी तरह से तो साहब मैं यही कह सकता हूँ कि उन्होंने जब ये बताया तो उसके बाद वो हंसने लगे बोले साहब हमको लगा कि अरे यार इतनी इतनी छोटी सी बात थी यानी कि अब मुद्दा यह आया कि जो उनका अपने पिताजी के प्रति परसेप्शन था वो कैसे क्लियर हो गया पहले उनको लग रहा था कि पिताजी खाली अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से वो मुझे मार रहे हैं तो उनको लगता था कि पिताजी अपनी पावर दिखा रहे हैं और हम पिट रहे हैं मगर बात क्या थी बात पावर और थी नहीं थी बात परसेप्शन की थी कि वो उस घटना को कैसे परसीव कर रहे थे अब साहब बात बहुत अच्छी थी और बिल्कुल वो सब संबंध सामान्य हो गए बात खत्म हो गई फिर जब मैंने गुरुजी से कहा कि साहब मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई तो बोले हाँ मुझे याद है सोचिए साहब तीस साल पहले बत्तीस साल तैतीस साल पहले की घटना है और उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा था मैंने कहा साहब आपने बिल्कुल सही कहा था क्योंकि उस जमाने में मैं अपने मोटापे को लेकर बहुत कॉन्शियस था मुझको हर आदमी बचपन से साहब मैं मोटा तो था ही। मैं हर आदमी जो था मुझे मोटा मोटा कहता था और सम्भव मुझे ऐसा ख्याल आया कि भैया अगर जो मैं अपनी कमीज यानी कि उस जमाने में बुशर्ट बाहर निकाल के पहनूंगा तो मेरा मोटापा नहीं दिखाई पड़ेगा गुरुजी जी ने कहा कि मुझे याद है कि मैंने आपसे जब ये सब बातें सुनी थी तो यही कहा था कि जाइए बुशर्ट अंदर करिए क्योंकि बाहर अंदर करने से आपके मोटापे के छिपने और या नहीं दिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता और आप मोटे हैं पतले हैं इसका किसी दूसरे आदमी से क्या लेना देना है बस आप उस दिन की बात है मैंने गुरु से बताया कि सर आज भी मतलब इसके इतने साल बाद भी अब मैं बुशर्ट कभी नहीं पहनता मैं हमेशा शर्ट ही पहनता हूं जो कमीज अंदर करके तो सब ये भी एक घटना थी उन्होंने कहा कि कैसे परसेप्शन आपको हो जाता है कि आपको लगता था कि मुझे सब कोई बहुत खराब देख रहे होंगे खराब समझ रहे होंगे और खाली मैं बुशर्ट बाहर कर लूँगा तो मैं अच्छा दिखने लगूँगा तो ये परसेप्शन जो था तो गलत था उन्होंने कहा ये परसेप्शन को भी चेंज किया जा सकता है मतलब बदला जा सकता है तो अब सवाल ये है कि हमने बात शुरू की थी पावर के बारे में पावर से बात आ गई परसेप्शन के ऊपर तो पावर की बात भी अगर देखें तो वो परसेप्शन पर डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा तो साहब ये एक मुद्दा था जिस पर कि मैं चाहता था कि आज आपसे बात कर लूँ क्योंकि वो क्या हुआ ना साहब वो यादों की भीड़ भरी गली में गया और वहां पर ये सारी बातें जो थी ये दिमाग में आने लगी और बस शुरू हो गया तो मैंने कहा कि चलिए आज आपसे इसी बारे में बात कर लेता हूं तो साहब ये बात कर ली और इसके बाद चूंकि समय भी काफ़ी हो गया है मैं कुछ और कहानी बताऊं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो छोड़िए अगले हफ्ते बात करेंगे देखिए अगले हफ्ते बात करेंगे हम हमेशा ऐसा कह कर जाते हैं भगवान है और क्या बोलते हैं समय काल चक्र जो भी है अगले हफ्ते क्या होता है क्या नहीं होता ये तो पता नहीं किसी को भी मगर वादा तो अगले हफ़्ते का कर ही सकते हैं और चलिए साहब तो अगले हफ्ते बात करेंगे और अगले हफ्ते आपसे कुछ और नई कहानियां लेकर आएंगे इन्हीं यादों की गलियों में से ढूंढ ढांड कर तब तक के लिए नमस्कार अरे हाँ आज का गाना तो रही गया ये साहब आज का गाना है इस गाने को पहचान लीजिए आप तो पहचान तो जाएंगे ही मैं जानता हूं आजकल हमारे सभी दोस्त जो है ना वो पूरी धुने सुन रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगले हफ्ते फिर कोई ऐसा ही सवाल पूछा जाने वाला है तो साहब अगले हफ्ते के लिए ये गाना आपको मिल गया है बताइएगा मुझको और वैसे एक बात आपको बताऊं कि किन किन लोगों ने ये गाने पिछले हफ्ते वाले गाने का बताया था जिक्र किया था मैं उनके नाम पढ़ देता हूं यार क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं नाम नहीं पढ़ूंगा ना तो शायद कुछ लोगों को मुझसे नाराजगी हो जाएगी कोई बात नहीं साहब पढ़ देता हूं नाम भी तो, तो सही गाना बताने वालों में आ, हमारी प्रीति जी हमारी भांजी और देवराज कुमार जी हमारे दोस्त और गोरा चंद बनर्जी साहब हमारे दोस्त जिन्होंने हमें यादों की गलियों में भटका दिया तो साहब ये हैं मैं उनका आभारी हूँ अगले हफ्ते का यानी इस हफ्ते का गाना पहचानिए और चलिए साहब अगले हफ्ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार आपने अपना समय दिया उसके लिए आभार फिर मिलेंगे दिल दर्द का टुकड़ा है पत्थर की डली सी है एक अंधा कुआ है या एक बंद गली सी है एक छोटा सलम्हा है जो खत्म नहीं होता मैं जलाता हूँ ये भस्म नहीं होता ये भस्म नहीं होता छोड़